संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व पांडव पक्ष के रथी और अरथियों की गणना भीष्मज जी ने कहा राजन मैंने तुम्हारे पक्ष के रथी अरथी और अर्धरथी तो सुना दिए अब यदि तुम्हें पांडव पक्ष के रथी आदि सुनने की उत्सुकता है तो वह भी सुनो प्रथम तो राजा युधिष्ठिर ही बहुत अच्छे रथी हैं भीमसेन तो आठ रथियों के बराबर है बाण और गदा के युद्ध में उसके समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है उसमें दस हजार हाथियों का बल है तथा वह बड़ा ही मानी और तेजस्वी है माद्री के पुत्र नकुल सहदेव भी अच्छे रथी हैं ये सब पांडव बाल्यावस्था में ही तुम लोगों की अपेक्षा तेजी से दौड़ने लक्ष्य वेधने मर्म स्थानों को पीड़ित करने और पृथ्वी पर डालकर खसीटने में बड़े चढ़े थे ये लोग रणभूमि में हमारी सेना को नष्ट कर डालेंगे तुम इनसे युद्ध मत ठानो अर्जुन को तो साक्षात श्री नारायण की सहायता प्राप्त है दोनों पक्ष की सेनाओं में अर्जुन जैसा रथी कोई भी नहीं है इस समय ही नहीं मैंने तो भूतकाल में भी ऐसा कोई रथी नहीं सुना वह यदि क्रोध करेगा तो तुम्हारी सारी सेना को विध्वंस कर डालेगा अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूँ या आचार्य द्रोण हमारे सिवा दोनों सेनाओं में तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता किंतु हम दोनों भी अब बूढ़े हो गए हैं अर्जुन तो युवा और सब प्रकार कार्यकुशल है इसके सिवा द्रौपदी के पांचों पुत्र महारथी हैं विराट के पुत्र उत्तर को भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ महाबाहू अभिमन्यु तो रथ युथपों के युद्धों का भी अध्यक्ष है वह युद्ध करने में स्वयं अर्जुन और श्रीकृष्ण के समान है विष्णुवंशीवीरों में परम सूर्यीर सात्यकी भी रथयूथपों का युथप है वह बड़ा ही असहनशील और निर्भय है उत्तमौजा को भी मैं अच्छा रथी मानता हूँ तथा मेरे विचार से युधामन्यु भी उत्तम रथी है विराट और द्रुपद बूढ़े होने पर भी युद्ध में अजय है मैं इन्हें बड़ा पराक्रमी और महारथी समझता हूँ द्रुपथ का पुत्र शिखंडी भी उस सेना में एक प्रधान रथी है द्रोणाचार्य का शिष्य धृष्ट दुम्न तो उस सारी सेना का अध्यक्ष है उसे भी मैं महारथी और अतिरथी मानता हूँ धृष्ट का पुत्र छत्रधर्मा अर्धरथी है क्योंकि बालक होने के कारण अभी उसने विशेष परिश्रम नहीं किया सुस्पाल का पुत्र चेधराज धृष्ट केतु बड़ा ही वीर और धुनधर है वह पांडवों का संबंधी और महारथी है इनके सिवा क्षेत्रदेव जयंत अमितौजा सत्यजीत अज और भोज भी पांडवों के पक्ष में महान पराक्रमी और महारथी हैं एकका देश के पांच सहोदर राजकुमार बड़े ही दृढ़ पराक्रमी तरह तरह के शस्त्रों से युद्ध करने वाले और उच्च कोट के रथी हैं कौशिक सुकुमार नील थ्रीदत्त शंख और मदिराश्व ये सभी बड़े अच्छे रथी और युद्ध कला में निष्ठात हैं महाराज वार्स को भी मैं महारथी मानता हूँ राजा चित्रा युद्ध भी रथियों में श्रेष्ठ और अर्जुन का भक्त है चेकिता सत्यधिति व्याघ्रदत्त और चंद्र ये पांडव सेना में बड़े अच्छे रथी हैं सेना या क्रोध नाम का जो वीर है वह तो श्री कृष्ण और अर्जुन के समान ही बलवान है उसे भी एक उत्तम रथी मानना चाहिए काशीराज शस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला और शत्रुओं का संहार करने वाला है वह वा भी एक रथी के बराबर है द्रुपद का युवा पुत्र सत्यजीत तो आठ रथियों के बराबर है उसे धृष्ट दुम्न के समान अति रथी कहा जा सकता है राजा पांडव भी पांडव सेना में एक राजा पांड भी पांडव सेना में एक महारथी है वह बड़ा ही पराक्रमी और महान धनुर्धर है इनके सिवा श्रेणीमान और राजा वसुदान को मैं भी मैं अतिरथी मानता हूँ पांडवों की ओर रोचमान भी एक महारथी है पुरोजित कुंती बड़ा ही धनुर्धर और महाबली है वह भीमसेन का मामा है मेरे विचार से वह अतिरथी है भीमसेन का पुत्र राक्षस राज घटोत्क बड़ा ही मायावी है उसे मैं रथयूथ पतियों का भी अधिपति समझता हूँ राजन मैंने तुम्हें ये पांडव सेना के प्रधान प्रधान रथी अतिरथी और अर्धरथी सुनाए मुझे श्री कृष्ण अर्जुन या दूसरों राजाओं में से जो कोई जहां भी मिलेगा उसे मैं वहीं रोकने का प्रयत्न करूंगा। परंतु यदि दुपदुर शिखंडी मेरे सामने आकर युद्ध करेगा तो उसे मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने सब राजाओं के सामने आजन्म ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है अतः किसी स्त्री को अथवा जो पहले स्त्री रहा हो उस पुरुष को मैं कभी नहीं मार सकता शायद तुमने सुना हो यह शिखुंडी पहली स्त्री था यह कन्या रूप से उत्पन्न होकर पीछे पुरुष हो गया है इसलिए इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा इसके सिवा रणभूमि में और जो जो राजा मेरे सामने आएंगे, उन सबको मारूंगा किंतु कुंती पुत्रों के प्राण नहीं लूंगा